गुरुजी यानी के गणेश महात्रे ने विक्रांत के दिए हुए पेपर को देखते हुए कहा जीवन के जो पांच तत्व हैं ज्योतिष शास्त्र में उसका काफी महत्व बताया गया है और पूरा ज्योतिष शास्त्र इन्हीं तत्वों के घूमते हुए कार्य करता है ओ अच्छा विक्रांत ने चौंकते हुए कहा उसकी बातें सुनकर विक्रांत काफी प्रभावित हुआ गणेश महात्रे ने कभी ज्योतिष शास्त्र यानी के एस्ट्रोलॉजी की कोई पढ़ाई नहीं की थी लेकिन फिर भी इस विषय में उसका ज्ञान कमाल का था उसने ना जाने कैसे ये सब सीखा हुआ था सुनने में आया था कि गणेश महात्रेय पहले पंडित का काम भी करता था और उसके काफी सारे शिष्य भी थे भले ही उसने ये धंधा भी कमाई के नजरिए से ही शुरू किया था लेकिन फिर भी उसे ज्योतिष शास्त्र की काफी जानकारी हो गई थी यह आपने जिन पहेलियों के बारे में लिखा हुआ है ये काफी पुराने समय की पहलियां हैं यानी कि यह प्राचीन ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई है गणेश ने बड़े ध्यान से पेपर में देखते हुए कहा देखो इसे हवा चलती है लेकिन जल शांत रहता है कीचड़ का जल समंदर दोनों हथेली पर धन अगर देखा जाए तो इन सब शब्दों का कोई विशेष मतलब नहीं है लेकिन अगर इन्हें एक एक करके समझा जाए तो फिर इसका जरूर कुछ ना कुछ मतलब निकल कर आएगा जैसे इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो हवा चलती है लेकिन जल शांत है शब्दों पर ना जाकर अगर हम इसके लय पर जाएंगे तो फिर इस सेंटेंस का एक अर्थ निकल कर आता है तो इसका क्या अर्थ है विक्रांत ने उत्सुकता सवाल किया मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है गुरुजी ने उत्तर दिया ज्योतिष विज्ञान में इन शब्दों का कोई सीधा अर्थ नहीं मिलता है क्योंकि ये बहुत पेचीदा है इसके सही अर्थ को समझने के लिए हमें इस पहली की लय को समझना होगा क्योंकि इसकी लय में ही पहली का उत्तर छुपा हुआ है हवा चलती है लेकिन जल शांत रहता हवा चलती है लेकिन जल शांत रहता हवा चलती है लेकिन जल शांत रहता गणेश महात्र ने इस वाक्य को दो या तीन बार रिपीट किया ये शब्द अंकों के हेर फेर को दर्शाते हैं, जबकि कीचड़ का जल ये वाक्य किसी पद को दर्शाता है तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इससे अच्छा तो तुम मुझे ये सब बताते ही नहीं विक्रांत ने ना खुश होते हुए जवाब दिया अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ इन सब का मतलब कैसे पता चलेगा वेल गणेश महात्री ने अपना सिर हिलाते हुए कहा देखो इन सबका अर्थ समझने के लिए तुम्हें ज्योतिषाचार्य की कुछ पुरानी किताबें समझ पड़ेंगी मुश्किल ये है कि बहुत कम ही ऐसी किताबें इस वक्त मौजूद हैं जिनमें तुम्हें इन सब पहलियों का अर्थ मिल सकता है मैंने ऐसी किताब सिर्फ एक बार देखी है कहा? कहा देखा है तुमने कहा मिलेगी ऐसी किताब गणेश महात्री ने अपना सिर हिलाते हुए कहा किसी मंदिर में वहा किसी ज्योतिषी के पास थी मुझे ढंग से याद नहीं है गणेश महात्रे ने अपना सिर ना के इशारे में हिलाते हुए कहा अब मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा की कहाँ और किस मंदिर में गया था ओ विक्रांत मनी महन निराश हो उठा उसने मनी महन सोचा कि इससे अच्छा तो मैं अपनी माँ की ही बात मान लेता मैं खुद ही अपने मामा के घर चला जाता तो फिर हो सकता था चलता हूँ विक्रांत ने गणेश महात्रे से कहा और फिर वो यहाँ से इस वापस जाने के लिए मुड़ गया तो वो गोल्डन पिलर गणेश महात्रे ने विक्रांत से आशा भरे शब्दों में कहा ठीक है ठीक है चिंता मत करो विक्रांत सक्सेना कभी अपनी बातों से नहीं मुकरता फिर चाहे वो वादा कुत्ते के साथ ही क्यों न किया हो मैं तुम्हें गोल्डन पिलर की सारी जानकारी दे दूंगा और उसकी फोटो भी तुम तक पहुंच जाएगी विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन विक्रांत आगे बढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंच चुका था और फिर वहां रुककर बोल पड़ा मैं गोल्डन पिलर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक ले आऊंगा लेकिन अब ये यहाँ के गार्ड के हाथ में है की वो तुम तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचने देते है या नहीं क्या क्या मतलब गणेश ने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए तो कहा, ने बोलना बंद किया, तब तक रूम से बाहर आ चुका था और उसने इस रूम में लगे हैवी मेटल डोर को बंद कर दिया था गणेश महात्रे से मिलने आने से पहले विक्रांत ने उसकी सारी हिस्ट्री पता कर ली थी गणेश महात्रे बहुत ही शातिर और निर्दयी अपराधीता तकरीबन 20 साल पहले उसने बेबे और अशोक चौधरी के मर्डर के साथ जरायम की दुनिया में कदम रखा था हालांकि उससे पहले भी वो चोरी के गलत धंधों में इन्वॉल्व था लेकिन तब तक उसने किसी का नहीं किया था बेबे और अशोक चौधरी के मर्डर के बाद उसके मुंह पर मानो खून लग गया था उसके बाद ऐसी जो कोई भी उसके रास्ते में आ जाता उसे वो बड़ी बेरहमी से मारकर अपना रास्ता साफ कर लेता था ना जाने कितनों को अब तक वो मौत की नींद सुरा चुका था मिस्टर मणिरत्न अय्यर को मारकर उसने शेख मोहम्मद के मकबरे में दफन कर दिया था इसके बाद वो यही नहीं रुका जब जंगल में डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी की टीम ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की तब उसने उन लोगों को बम से उड़ा दिया सच में गणेश महात्रे जैसे दरिंदे को तो जीने का भी हक नहीं था भले ही शुरू में उसके साथ गलत हुआ था लेकिन फिर भी उसको किसी की जान लेने का हक तो नहीं था ना इसीलिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को उसके साथ हमदर्दी नहीं थी तब उसे कड़ी से कड़ी सजा भोगते हुए देखना चाहते थे विक्रांत खुद गणेश महात्रे से बहुत नफरत करता था और ऐसे को वो गोल्डन पिलर दिखाकर चैन की नींद मरते हुए नहीं देख सकता था करीब से देखना ही अब गुरु यानी कि गणेश महात्रे की आखिरी इच्छा थी ऐसे में अगर उसकी ये इच्छा अधूरी रहेगी तो वो चैन से मर भी नहीं सकेगा और सब चाहते भी यही थे उसके जैसे दरिंदे को चैन से मरने का कोई हक नहीं है अंतिम समय में अगर उसकी इच्छा नहीं पूरी हो सकेगी तो फिर हो सकता है कि उसे अपने कर्मों का पछतावा भी हो इसीलिए विक्रांत ने गणेश महात्र से झूठा वादा किया था वो शुरू से ही गणेश को गोल्डन पिलर से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला था इसलिए विक्रांत इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था उसके दिमाग में अभी ये सभी बातें चल रही थी वो अभी भी गणेश महात्रे के बारे में ही सोच रहा था एक बार के लिए तो उसके मन में ये भी आया कि अब कहीं ऐसा ना हो कि गणेश महात्रे की अंतिम इच्छा नहीं पूरी हो रही है। तो मौत के बाद वो भूत ना बन जाए और उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहे विक्रांत के मन में हजारों तरह के ख्याल उमड़ रहे थे उसका मन काफी अशांत हो चुका था इस वक्त वो काफी उलझन में था काफी देर तक वो बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ सोचता रहा तकरीबन दस मिनट तक सोचते रहने के बाद अचानक से उसने अपना फोन निकाला और तुरंत ही अपने चेले सरताज को फोन मिला दिया और फिर जैसे ही फोन उठा विक्रांत बोल पड़ा सरताज रुक जाओ अभी काम रोक दो हाँ काम रोक दो मतलब सरताज ने चौंकते हुए पूछा लेकिन हम लोग तो लेकिन कुछ नहीं बस जितना कह रहा हूँ उतना करो काम रोक दो मतलब रोक दो कैंसिल करो इसे विक्रांत ने ऑर्डर दिया अब सरताज के पास भी विक्रांत की बात टालने की हिम्मत नहीं थी तो उसने अपने साथियों को हाथ से रुकने का इशारा करते हुए कहा ठीक है सर रोक दिया दरअसल विक्रांत और सरताज जिस काम की बात कर रहे थे वो काम चोरी का था दरअसल विक्रांत ने ही सरताज को फोन करके तारिक के अड्डे के एड्रेस देते हुए कहा था कि फूल मंडी में तारिक के अड्डों पर चले जाओ और वहां पर जो भी माल पड़ा है वो सब उठा लाओ अब तारिक की तो मौत हो चुकी थी लेकिन विक्रांत को इसके काले धंधे के सारे अड्डों के बारे में पता था और इधर तारिक को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी डी नगर ब्रांच को ही दी गई थी तो विक्रांत ने अपना दिमाग लगाते हुए पुलिस के वहां पहुँचने से पहले ही तारीख के सारे माल को अपने कब्जे में लेने का प्लान बनाया हुआ था लेकिन अब कुछ सोचकर उसने सरताज को वहां से माल उठाने के लिए मना कर दिया था जब से विक्रांत ने गुरुजी यानी कि गणेश महात्रे से बात की थी तभी से उसका दिमाग घूम गया था पर हम लोग अब वापस जा रहे हैं लेकिन वहां लाखों का माल है आप मना क्यों कर रहे हैं सरताज ने कंफ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया थोड़ो उसे तुम्हें बाद में समझ आएगा कि क्यों मना किया विक्रांत ने जवाब दिया अभी तुम लोग पूरा माल वापस उसी जगह पे रखो जहां से उठाया था और अब पुलिस को जैसे हैंडल करना होगा करेगी तुम लोग निकलो वहां से विक्रांत ने ऑर्डर दिया ओके सर अपन लोग निकल रहे हैं इधर से सरताज ने कहा और फिर उसने फोन रख दिया फोन रखने के बाद सरताज तुरंत ही उस जगह से निकल गया। गये अब जाकर विक्रांत ने राहत की सांस ली दरअसल सरताज को विक्रांत ने सिर्फ इसलिए मना किया था क्योंकि वो खुद के अंदर लालच नहीं आने देना चाहता था इस केस पर काम करते करते विक्रांत इस बात का जीता जागता उदाहरण देख लिया था कि लालच बुरी बला है आज गुरुजी उर्फ गणेश महात्रे जेल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है क्यों सिर्फ लालच की वजह से तारिक ने अपनी जान गवा दी क्यों वो भी लालच की ही वजह से अगर इन दोनों के मन में लालच ना आया होता तो शायद आज ये दोनों सही सलामत होते और सम्मान की जिंदगी जी रहे होते विक्रांत के मन में भी पहले लालच की भावना आ गई थी तभी उसने तारीख का माल उठाने का प्लान बनाया था लेकिन गणेश महात्रे से जेल में मिलने के बाद विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हुआ उसे खुद के लिए ऐसा लगा या अगर वो भी लालच करने लगेगा तो उसका भी अंत गणेश और तारिक तरह होगा इसलिए उसने अपने मन से लालच को निकाल दिया अब उसे काफी संतुष्टि मिल हालांकि नत्म संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है विक्रांत अभी गाड़ी में बैठा हुआ था या अचानक से उसका फोन बच पड़ा हेलो विक्रांत सर वो नैना मैडम को इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जा रहा है वो बहुत घबराई हुई लग रही है आप कहा है जल्दी आइए फोन पर दूसरी तरफ से सुनिधि ने घबराते हुए कहा डेरोगेशन इसकी तो रुको रुको मैं आ गया बस विक्रांत ने हड़बड़ी में फोन रख दिया और फिर चाबी घुमाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दिया